रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ तेईस बाईस अक्टूबर अठारह डॉक्टर सूर्य के उगने पर बर्फ गलकर पानी हो जाता है और आप जानते हैं बाद में सूर्य की उष्णता से पानी निराकार वाष्प बन जाता है श्री रामकृष्ण अर्थात ब्रह्म सत्य है और संसार मिथ्या इस विचार के बाद समाधि के होने पर रूप आदि कुछ नहीं रह जाते तब फिर ईश्वर के संबंध में किसी को यह नहीं मालूम होता कि वे व्यक्ति हैं अथवा अन्य कुछ वे क्या हैं यह मुख से नहीं कहा जा सकता कहे भी कौन जो कहेंगे वे ही नहीं रह गए वे अपने मय को फिर खोज कर भी नहीं पाते उनके लिए ब्रह्म निर्गुण है तब केवल बोध रूप में ब्रह्म का बोध होता है मन और बुद्धि के द्वारा कोई उसे पकड़ नहीं सकता इसीलिए कहते हैं भक्ति चंद्र है और ज्ञान सूर्य मैंने सुना है बिल्कुल उत्तर में और दक्षिण में समुद्र है वहाँ इतनी ठंडक है कि पानी पर बर्फ़ की चट्टाने बन जाती है जहाज नहीं चलते वहाँ जाकर अटक जाते हैं डॉक्टर भक्त के मार्ग में आदमी अटक जाते हैं श्री रामकृष्ण हाँ ऐसा होता तो है परन्तु इससे हानि नहीं होती उस सच्चिदानंद सागर का पानी ही बर्फ़ के आकार में जमा हुआ है यदि और भी विचार करना चाहो यदि ब्रह्म सत्य है और संसार मिथ्या यह विचार करना चाहो तो इसमें भी कोई हानि नहीं है ज्ञान सूर्य से वह बर्फ गल जाएगा और वह गलकर भी उसी सच्चिदानंद सागर में रहेगा ज्ञान विचार के बाद समाधि के होने पर मैं मेरा यह कुछ नहीं रह जाता परंतु समाधि का होना बहुत मुश्किल है मैं किसी तरह जाना नहीं चाहता और जाना नहीं चाहता इसलिए फिर फिरकर इस संसार में उसे आना पड़ता है गौ हम हम हम करती है इसलिए उसे इतना दुख मिलता है बैल को दिन भर हल जोतना पड़ता है गर्मी हो या वर्षा और फिर उसे कसाई काटते हैं इतने पर भी बचाव नहीं होता चमार चमड़े से जूते बनाते हैं अंत में आँत की ताँत बनती है दुनिया के हाथ में जब वह तू तू कहती है तब कहीं उसका निस्तार होता है जब जीव कहता है ना ना हम हम ना हम हे ईश्वर मैं कुछ भी नहीं हूँ तुम ही करता हो मैं दास हूँ तुम प्रभु हो तब उसका निस्तार होता है तभी उसकी मुक्ति होती है डॉक्टर परंतु दुनिया के हाथ में पड़े तब तो सब हँसते हैं श्री राम कृष्ण जब मैं जाने का है ही नहीं तो पड़ा रहे दास मैं बनकर सब हंसते हैं समाधि के बाद भी किसी किसी का मैं रह जाता है दास मैं, भक्त का मैं शंकराचार्य ने लोक शिक्षा के लिए विद्या का मैं रख छोड़ा था दास मैं, विद्या का मैं भक्त का मैं यह पक्का मैं है कच्चा मैं क्या है जानते हो मैं करता हूँ मैं इतने बड़े आदमी का लड़का हूँ विद्वान हूँ धनवान हूँ मुझे ऐसी बात कही जाए ये सब कच्चे मैं के भाव हैं अगर कोई घर में चोरी करे और उसे अगर कोई पकड़ ले तो पहले सब चीज़ें उससे छुड़ा लेता है फिर मार पीट कर उसे सीधा कर देता है फिर पुलिस को सौंप देता है कहता है हाँ नहीं जानता किसके घर में चोरी की